इस धर्म महासभा की कौन परवाह करता था यहाँ मेरे देशवासी मेरे ही रक्त मांस में देह स्वरूप मेरे देशवासी दिन पर दिन डूबते जा रहे थे उनकी कौन खबर ली बस यही मेरा पहला सोपान था अच्छा माना कि तुम अनुभव करते हो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 कि कृति भी तुम्हारा साथ छोड़ दे तो भी क्या तुम उस सत्य में संलग्न रहोगे फिर भी क्या तुम उसके पीछे लगे रहकर अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहोगे जैसा कि महान राजा भरतीहरि ने कहा है चाहे नित्य निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा लक्ष्मी आए या जहाँ उसकी इच्छा हो चली जाए मृत्यु आज हो या सौ वर्ष बाद धीर पुरुष तो वह है जो न्याय के पद से तनिक भी विचलित नहीं होता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 और वे उसी के माध्यम से कार्यशील हो उठे विचार निष्कपटता और पवित्र उद्देश्य में ऐसी ही जबरदस्त हो सकती है मुझे डर है कि तुम्हें देर हो रही है पर एक बात और अ मेरे स्वदेशवासियों मेरे मित्रों मेरे बच्चों राष्ट्रीय जीवन रूपी यह जहाज़ लाखों लोगों को जीवन रूपी समुद्र के पार करता रहा है कई शताब्दियों से इसका यह कार्य चल रहा है और इसकी सहायता से लाखों आत्माएं इस सागर के उस पार अमृत धाम में पहुंची है पर आज शायद तुम्हारे ही दोष से इस पोत में कुछ खराबी हो गई है इसमें एक दो छेद हो गए हैं तो क्या तुम इसे कोसोगे संसार में जितने तुम्हारा सबसे अधिक उपकार किया है उसके विरुद्ध खड़े होकर उस पर गाली बरसाना क्या तुम्हारे लिए उचित है यदि तुम्हारे यदि हमारे इस समाज में इस राष्ट्रीय जीवन रूपी जहाज में छेद है तो हम तो उसकी संतान हैं आओ चलें उन छेदों को बंद कर दें उनके लिए हस्ते हस्ते अपने हृदय का रक्त बहा दें और यदि हम ऐसा ना कर सके तो हमें मर जाना ही उचित है हम अपना भेजा निकालकर उसकी डाट बनाएंगे और जहाज़ के उन छेदों में भर देंगे पर उसकी कभी भर्सना न करे इस समाज के विरुद्ध एक कड़ा शब्द तक ना निकालो उसकी अतीत की गौरव गर्मा के लिए मेरा उस पर प्रेम है मैं तुम सबको प्यार करता हूँ क्योंकि तुम देवताओं की संतान हो महिमाशाली पूर्वजों के वंशज हो तब भला मैं तुम्हें कैसे खोज सकता हूँ यह असंभव है तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण हो अये मेरे बच्चों मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपनी सारी योजनाएँ तुम्हारे सामने रखने के लिए यदि तुम उन्हें सुनो तो मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ पर यदि तुम उनको न सुनो और मुझे ठुकरा अपने देश के बाहर भी निकाल दो तो भी मैं तुम्हारे पास वापस आकर यही कहूँगा भाई हम सब डूब रहे हैं मैं आज तुम्हारे बीच बैठने आया हूं और यदि हमें डूबना है तो आओ हम सब साथ ही डूबें पर एक भी कटु शब्द हमारे ओठों पर न आने पाए